हम न शिष्यो न शिक्षा है ना? परमार्थ में ये बात है कि कोई शास्त्रता नहीं है कोई शिष्य नहीं है कोई शास्त्र नहीं है कोई शिक्षा नहीं है परंतु ये बात परमार्थ में है व्यवहार में तो बाबू है ना? ना? रहा है, सब तो कुछ करना पड़ेगा तो आओ दुख क्षय नहीं होगा अगर मन को काबू में नहीं करोगे तो दुख का नहीं होगा वो तो, तो ये चाहिए ये चाहिए, ये चाहिए तुमको हीन बताता है दुनिया में तुमको सबसे नीच बताने वाला कौन है हम नहीं है बोला हम नहीं बताते कभी हम ब्रह्म बताते हैं तो हम कहते हैं तुम ब्रह्म हो बोला खुली बात हम ब्रह्म तुम ब्रह्म तुम लेकिन तुम्हारा मन जब तुमसे कहता है कि वहां गए बिना तुम सुखी नहीं हो सकते वो भोगे बिना तुम सुखी नहीं हो सकते है ना? न हाँ। तो तुम्हारा मन तुमको सबसे नीच बताता है कि तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं ठन ठन पाल हो है न हाँ, ये भोगो तब सुखी ये करो तब सुखी यहाँ जाओ तब सुखी ये तुमको नीच बनाने का एक प्रकार प्रकारांतर है भंग्यंतर है तुमको अभावग्रस्त बता करके तुम्हारा मन आ, तुम्हारा मन आ, कहता तुम्हें बड़े आदमी बनाना चाहता है कहते हो ये पहनो तब बड़े आदमी बन जाओगे उसने कहा नंगे रहोगे है न अगर शरीर तुम्हारा दिखेगा तो तब तुम बड़े आदमी नहीं हो टको तब बड़े आदमी बोले ये सब जंगली हैं ये और जो है जंगली हैं लेकिन हमारे मन में ऐसी कल्पना आती है कि एक युग अब ऐसा आने वाला है कि वो अवधूत बेस्ट जो हम लोग पहले धारण करते थे वो अब स्त्रियां धारण करेंगे तो ऐसी ऐसी शंका मन में होने लगी है हो एक दिन हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं ना द्विवेदी द्विवेदी तो समझो एक ही हो गए ना तो वो दरिया गए हैं वो अपना कुर्ता निकाल के और धोती जो है धोती पहने हुए ऊपर तनंगे और शाम को बैठ के पेड़ के नीचे कुछ पड़ रहे इतने में रविंद्रनाथ ठाकुर आ गए गुरुदेव गुरुदेव आ गए तो देख ली वो बेचारे जरा छिटक गए हक्के बक्के से हो गए और उठ के खड़े हुए और धोती जो खेटा बांधे हुए थे ना उसको खोल के कंधे पर डाल लिया था न चंदे सरकार लिया तो गुरुदेव बोले कह रहे संकोच मत करो रविन्द्र नाथ ठाकुर बोले संकोच मत करो भाई है ना अंग्रेजी पढ़ी लिखी लड़की और संस्कृत पढ़ा लिखा लड़का दोनों को नंगा रहने का जन्म सिद्ध अधिकार है तो <laughs> आपको ये बात बताते हैं कि ये मनी जो है ना ये नंगा करके फेंक देंगे बना दुख में डाल देंगे अच्छा अच्छा सिर्फ समझने की कि सत्य क्या है असत्य अच्छा क्या है ये समझने की जरूरत रहेगी जब मन के लिए सब कुछ ग्राह्य हो गया है तो सच और झूठ समझने की जरूरत रही वो दुख में डाल देंगे अच्छा तब आप अच्छा तब आपको कभी शांति मिलेगी शांति नहीं मिलेगी आप निर्भय नहीं होंगे क्योंकि आपका मन तो चंचल रहेगा कि हमको वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए और चाहिए चाहिए माने तुम गरीब हो तुम गरीब हो तुम गरीब हो जितनी बार मन कहता है कि तुमको ये चाहिए उतनी बार मन तुमसे परोक्ष रूप में ये कहता है कि तुम दरिद्र हो तुम्हारे पास ये नहीं है वहां से ले आओ तुम्हारे पास ये नहीं है अरे ओ स्त्री तेरे पास ये नहीं है या पुरुष से मान के ले आओ अरे वो पुरुष तेरे पास ये नहीं है जा से मांग के लिया है नरे वो गरीब दुनिया में सबसे गरीब तो है न जो उन्हींम के हाथ में दो सेठ उन्हींम के हाथ में खेल गया वो सबसे बड़ा गरीब हमारा एक मित्र है सबसे मुहिम को कोई गलती हुई गलती तो करता ही रहता था पर एक बार बड़ी गलती कर गई थी तो सेठ ने कहा कि अच्छा है ना? तुम मत काम करो हमारे घर में निकल जाओ उसने कहा कि हम निकल तो जाएंगे सेठ जी लेकिन तुम्हारा बही खाता नंबर एक नंबर दो सब हमको मालूम है हैं? और टैक्स की कितनी चोरी तुमने की है वो भी हमको मालूम है तो हम यहां से निकलेंगे तो खाएंगे क्या तो हमको इनकम टैक्स के आपस में सीधे ही जाना पड़ेगा है न अब तो सेठ भी घबराया है ना उसने कहा बाबा तनख्वाह जो तुम लेते हो तो लेते रहो लेकिन काम मत करो अपने घर पर ये बात ये सच्ची बात आपको सुनाई बोला तो ये मन जो है ये मुनीद है ये होना चाहिए सेठ के काबू में हम जैसे नचावे वैसे नाचें और ये तो चाहता है कि हम जैसे नचावे वैसे तुम नाचो तो पर तो न शांति मिलेगी न ज्ञान होगा न दुख मिटेगा न अभय पद की प्राप्ति होगी इसको तो काबू में करना पड़ेगा तो अच्छा काबू में कैसे करें है ना तो मुश्किल है कुत्ते कऊधेर यदवत कुसा कृड़ एक बिंदुना मनसो निगृहत तद्वत भवे परिक्षेद सहा इसके लिए अपरिखेद चाहिए जैसे गीता में लिखा है ना स्वनिश्चय में डूबत हो जो अनिर्वीण से बता उगना नहीं निर्वेद नहीं हो जब तक नहीं होगा हुआ तो कब होगा ये मन, मन में ही तो कमजोरी ये मन ही ये कमजोरी लाता है वो कि ये हमको काबू में न करें जेल में न डालें हमको बांधे नहीं हमारा निग्रह न करें इसके लिए मन में कमजोरी आई या कमजोरी आई और ये भगवान कब तक यही करते रहेंगे तो होता ही नहीं है तो एक दिभों का आख्यान आपका मिलता एक दिब चिड़िया तिद्धिव। उसने दिया था अंडा तो समुद्र में पाया गया तो सिुद्र तुम हमारा अंडा दे दो तो है न हम तुमको है तो ना पंजाब पंच फल ला के चढ़ाते हैं फूल चढ़ाते हैं तो समुद्र नहीं माना ये मन भी समुद्र ही है ये तो दोनों विस्तार है नहीं माना फिर उसने अपने भाई बिरादरों से कहा कि मदद करो बोले भला कहा समुद्र और कहा तुम हम क्या तुम्हारी मदद करे अरे अच्छा कोई तुम हमारी मदद नहीं करते मत करो वो तो तुम्हारा जाके समुद्र का पानी अपने चोंच में भरे हैं और ला बालू में डाल दें और समुद्र में भरे और ला के बालू में डाल दें लोगों ने कहा पागल हो गई ये चिड़िया अपने अंडे के वियोग में बच्चे के वियोग में पागल हो गई चिड़िया ने कहा कुछ नहीं खा ठीक जाके भोजन कर ले और पानी पी ले और फिर लग जाए एक दिन दो दिन दिन दिन अब तो महाराज कई लोगों को बड़ी दया आई तो उसके पास मातम पूर्ति के लिए आवे और वो भी निकाल निकाल के जब तक उसके वो तो कभी बंद न करे तो वो तो पानी निकाले और दूसरे लोग खड़े खड़े देखे ये कैसे बने दूसरी चिड़िया भी लग गई अब महाराज एक एक एक एक करके हजारों चिड़िया इकट्ठी हो गई तो जरूर को पता लगा आज हमारी प्रजा कहाँ चली जा रही है पक्षराज खगराज बोले आजकल तुम्हारी प्रजा समुद्र सुखाने में लगी है बोले राम राम हमारी जाति को बड़ा कष्ट है आये महाराज और वो आगे दो चार पंख जो समुद्र पर मारा बोले हम सुखाम है न अब तो समुद्र हाथ जोड़ के खड़ा हो गया क्या बोलते हो बोले ये चिड़िया जैसे खुश हो ऐसे करो है नो बाबा अपना अन्दा माफ करो है न तो जैसे एक एक जिसको टिटिबो पाकिन बोलते हैं बोला एक महात्मा था हो, उसकी लंगोटी बह गई समुद्र में हैं? उसने कहा कि वाह महात्मा के साथ छेड़छाड़ हमको क्या स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ करना है हैं? हमको क्या नरक के दर से पाप से बचना है क्या हमको क्या समाधि लगाने के लिए योगाभ्यास करना है अब हमारा दृष्टि में कोई कर्तव्य नहीं है हमसे छेड़छाड़ करके बैठे हो आओ ले के कुछ हो है न बैठ गया समुद्र किनारे से और समुद्र में कुसे को कुसा को डुबावे है ना और बाहर पानी छिड़क गए अच्छा बच्चू एक जन्म में नहीं दस जन्म में हजार जन्म में सात जन्म में है ना हम तुमको सुखा के छोड़ेंगे अरे महात्मा के इस संकल्प के सामने हो नारायण ईश्वर का संघासन दौल गया है न मालूम होना चाहिए कि महात्मा जो है ना ये निःषक्रिय है आराम कला क्या समझते हैं है ना ये दुनियादार समझते हैं अरे जो तुझको रोटी देता है है ना? वो तो हमारा अपना आदमी है हम कहते है। तो उत से कदभेर यदवत कुछ आग्रह रही किन्दुना अपने मन में कितना विश्वास कितनी फेख कि हम एक एक भूत निकाल के और समुद्र को सुखा डालेंगे ऐसा अपना ऊबेंगे कभी नहीं शरीरम बात आते आम कार्यम बात आ, काम बना के छोड़ेंगे अरे बाबा मैं बौरी ढूंढन जली रही किनारे बे ऐसे लोगों के लिए ये काम नहीं है तो बुद्ध बैठे बुद्ध बैठे बोले इहासने शुष्य तुम्हें शरीराम आत्महत्या नहीं की जाती परमार्थ के मार्ग में वो तो मन की कमजोरी है आसन पर बैठ के शरीर सुखाया जाता है इहासने शुष्य तुम्हें शरीराम इस आसन पर बैठे बैठे हमारा शरीर सूख जाए त्वचा मांस हड्डी लय प्रयांतु खाक में मिल जाए अप्राप्य बोध हम बहुकल्प दुर्लभ हम बहुकल्प दुर्लभ बोध को प्राप्त किए बिना ये शरीर अब आसंते दि गएगा नहीं ऐसा दृढ़ निश्चय करके जब मनोनिग्रह के लिए बैठते हैं अब मनसो निग्रह तदवद भवेद अपरिछेद अतः अपरिछेद छिन्न नहीं होना निर्भिण नहीं होना ऊबना नहीं और दुनिया में क्या काम करना है पंतु उससे तो? तो वैराग्य की कमी हुई ये बताया योग दर्शन में पहले ये बात बताई है कि जिसके मन में दूसरा कोई काम करने का संकल्प है कि थोड़ी देर मन को रोक लें और फिर चल के व्यापार करेंगे बाजार में है ना फिर बच्चे पैदा करेंगे तो जब एक संकल्प को मन में रख करके और उसको रोकने के लिए बैठते हैं मन को रोक लेंगे तब मजा लेंगे तो अरे मजा नहीं लेंगे बच्चों तुमको सुखा डालेंगे है तो ना? ऐसा। एक साधु था वो हमारे वृंदावन में रहता था तो वो जरा ऐसा ही था वो छह घंटे उल्टे रहता था पांव पर और नीचे। और जब निकलता जब आंख लॉल लॉल और चेहरा खून से बिल्कुल तरातर हम लोग पूछते क्या करते हो तो बोलता हमारी सारी दुनिया से लड़ाई है संपूर्ण संसार से हमारा संघर्ष है मैं अकेला और सारी दुनिया एक मैं इस दुनिया के बाप को मन को पकड़ के मार डालूंगा इसीलिए हमारी आंख इसीलिए हमारा चेहरा सा एक चित्र काम नहीं देती हो उपाय काम देता है क्या उपाय काम देता है तब देखो तुम्हारे मन में दोष क्या है इसकी जानकारी हासिल करो। जैसा रोग हो वैसी दवा करनी पड़ेगी ये उपाय होता है कोई कोई कहते हैं हमारे पास ऐसी रामबाह दवा है जो सब रोगों पर अकेली काम करती है चिकित्सा ऐसे नहीं होते उसका तो विज्ञान होता है चिकित्सा का चिकित्सा का विज्ञान होता है उपाय न निग्रहणी याद विक्षिप्तम काम हो गयो हो देखो तुम्हारे मन में विक्षेप है कि तुम्हारे मन में लय है तुम्हारे मन में राग है कि तुम्हारे मन में कषा है ये बात देखनी पड़ेगी पहले मन की जांच करनी पड़ेगी हारो मत उपाय नौ निवृत्याद विक्षुप्तम काम भोग काम माने विषय विषय भोग ही इच्छा विक्षिप्त हो गया ये से ये विक्षिप्त कार क्या होता है जैसे हम यहां बैठे बैठे ये रूमाल को फेंक दें ना तो दूर चली जाए तो इसको क्या बोलेंगे क्षिप्त बोलेंगे हो तो एक बार फेंक दें और वहां चला जाए तब तो क्षिप्त हो गया है ना? और कभी इधर कभी उधर कभी उधर विविध दिशा में जब इसका क्षेत्र करें तब इसका नाम होगा विक्षिप्त बी तो माने विविध दिशा में अथवा परस्पर विपरीत दिशा में अथवा अपने इष्ट के विरुद्ध दिशा में जो चित्त का क्षेपण है उसका नाम विक्षेप तो परस्पर विरुद्ध दिशा हम कहते हैं एक बार कहेंगे हम ईश्वर को प्राप्त करेंगे तो एक बार कहेंगे आओ भोग कर ये परस्पर विरुद्ध दिशा हो गई ना अच्छा भोग में भी एक नहीं कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए कभी वो चाहिए तो विविध हो गया ना तो ईश्वर अपने इष्ट देव से विपरीत ले विरुद्ध ले जाना परस्पर विपरीत दिशा में ले जाना है? और विविध दिशा में ले जाना तो विविध दिशा में ले जाना तो उद्देश्यहीनता का सूचक है अभी तुम्हारे कोई इष्ट देव नहीं है इष्ट नहीं होने के कारण तो ये इष्ट का भी तो अर्थ संसारी लोग ठीक एक बार हम लोग गुरु के ब्रह्मचर्यात्र में गए बच्चों से पूछता तुमको कौन सी पुस्तक अच्छी लगती है पढ़ने में तो बोले कि हमको उपनिषद गीता रामायण अरे मैंने कहा भले मानोस हम ये नहीं पूछते हैं कि कौन सी तुमको अच्छी लगनी चाहिए है ना ये तो तुमने किसी व्याख्यान में सुना होगा कि उपनिषद अच्छी है गीता अच्छी है हम पूछते हैं अच्छी लगती कौन है तू तो बताओ तो बोले कि हमको तो कहानी पढ़ना अच्छा लगता है है न हमको तो जहाज जातों की उपन्यास पढ़ना अच्छा लगता है तो इष्ट वो नहीं है जो तुम व्याख्यान में सुन आते हो इष्ट वो है मन जिसको चाहता है क्या तुम्हारा मन समाधि चाहता है क्या तुम्हारा मन परमात्मा को चाहता है क्या तुम्हारा मन शांति को चाहता है तो इष्ट एक न होने के कारण मन विविध स्थान पर जाता है है ना? और इष्ट में स्दता न होने के कारण विरुद्ध दिशा में जाता है है ना? तो मन को विरुद्ध दिशा से रोकना है ना? और विविध दिशा से रोकना और इष्ट से द्वेष जब हो जाए बाबा तो इष्ट कहाँ रहेगा वो तो विरुद्ध दिशा में गया तो विरुद्ध दिशा में जाना विपरीत दिशा है ना परस्पर विपरीत संकल्प करना और विरुद्ध दिशा में जाना तो उपाय मन में जैसा दोष होता है उसके अनुसार उपाय किया जाता है अविक्षिप्ता मन को उठा के महेंद्रिया हमारे तो महात्मा ऐसे बोलते हैं बोला महात्मा की बात सुना अरे वृद्धि को उठा के फेंक दिया चिदा काश में है ना? अब तो वो रही नहीं है ना? अब क्या उसको पकड़े और क्या निग्रह अनुग्रह क्या विग्रह करें ना हमारी वृद्धि के लिए अनुग्रह चाहिए ना निग्रह चाहिए ना विग्रह चाहिए ना संसार में हमारा किसी से विग्रह ही नहीं है जब संसार में हमारा किसी से विग्रह नहीं है तो वृद्धि का निग्रह क्या करें और जब हमको निग्रही नहीं करना है तो किसी का अनुग्रह क्या चाहें ये तो महाराज अनुग्रह तो उसको चाहिए जिसको आग्रह होता है जिसको संग्रह नहीं है जिसको परिग्रह नहीं है जिसको आग्रह नहीं है उसको अनुग्रह की क्या जरूरत है और उसको फिर निग्रह की भी क्या जरूरत है परंतु जब मन में विग्रह है ना तो विग्रह को मिटाने का आग्रह होगा और आग्रह होगा तो निग्रह भी करना पड़ेगा और निग्रह करोगे तो अनुग्रह भी चाहिएगा पर उसके लिए चाहिए उपाय उपाय के लिए चर्चा करें विक्षिप्त चित्त को विक्षिप्त चित्त को दांत डपट के दंडा दिखा के काम नहीं बनता है पहले उसको मनाना पड़ता है वो श्री कृष्ण भगवान कहते थे कि एक कूपियों तुमको मनाने में हमको जितनी तकलीफ उठानी पड़ती है वो तो गोवर्धन उठाने में हमको उतनी तकलीफ नहीं पड़ती तो है तो चित्त वृत्ति को मनाना प्रसादन इसको बोलते हैं संस्कृत भाषा में इसके लिए प्रसादन शब्द हैं। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम है न सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम चित्त प्रसादन को तो कैसे चित्त प्रसादन होवे तो चित्त को प्रसन्न करो मैत्री करुणा सुखी को देख करके उसको ये मत कहो कि हाय हाय इसको इतना सुख और हम चलो मत सुखी को देख के और सुखी को देख के घृणा मत करो उसके ऊपर करुणा करो आत्मा को देख करके स्पर्धा मत करो आनंदित हो जाओ पापी को देख करके उससे देश मत करो उपेक्षा करो। अपने चित्र को मनाने का ढंग होता है ये तो होता रहे। तो मना कर कैसे एक तो युक्ति अलौकी की जुक्ति उनको काबू में करने की वस्त्र में करने की अलौकिक चुक्ति और फिर नींद से जगाने की जुक्ति सुप्रसन्न यद्यपि नींद में बड़ा आराम मिलता है सुप्रसन्न मिली लगे निद्रा आने से मन खूब प्रसन्न हो जाता है फिर भी उससे वहां पहुंच को वहां से जगा के परमात्मा में से जन्ना पड़ता है और तो ये सब कुछ है अब ये जुटियों का प्रसंग कल आवेगा वो निगृहणीयािप्त काम भोग यथा कामो लय तथा दुखं सर्वुस्मृत्य भोगावत अगम सर्वनुस्मृत लये लोधे समये विषिप्त समाजया निश्चलन नवादेख तज्ञा भवन निश्चित प्रयत्नतः यदा यदाते चिंत विक्षिप्य पुनः अनिंगन मनासम संपन्न ब्रह्म त तो बिल्कुल छुट्टी देने का जो सिद्धांत है वो तो व्यवहार में शक्य ही नहीं है मन जो चाहे सो ही करो अरे अंत तो गत आप पुलिस के दर से समाज के दर से कानून के दर से कहीं न कहीं तो रुकना पड़ेगा ये जो मन को बिल्कुल छुट्टी दे देने का सिद्धांत है वो बिल्कुल गलत है अच्छा तो करने की दृष्टि से जो मन में आवे सो करने की दृष्टि से भी गलत है अच्छा जो मन में आवे सो इकट्ठा करने की दृष्टि से भी गलत है दूसरे के जेब का नोट छीन लो बोले रे भाई नहीं मन को रोको नहीं नहीं तो पागल हो जाओगे है ना मन तो कहता है कि दूसरे के जेब का नोट निकाल लो है ना अरे मन को रोकना नहीं नहीं तो पागल हो जाओगे है ना तो अर्थ की दृष्टि से भी ये सिद्धांत गलत है अच्छा और कर्तव्य की दृष्टि से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस दृष्टि से भी ये गलत है भोग की दृष्टि से अर्थ की दृष्टि से हैं? कर्तव्य की दृष्टि से अच्छा जीवन की दृष्टि से भी हमारे एक मित्र थे उनको जलोदर हो गया था वो जलोदर क्षत्रिय थे उनको मछली खाने का बहुत अभ्यास था डॉक्टर ने कहा कि मछली खाओगे तो मर जाओगे और आती आदमी मछली भी एक दो खाने वाले नहीं थे खाए तो फिर रात फिर खा जाए और डॉक्टर ने कह रखा था कि जिस दिन खाओगे मर जाओगे और एक दिन महाराज नहीं माना मन बोले मन को भला कैसे रोकें, मन रोकेंगे तो पागल हो जाएंगे तो मछली खाई और मर गए हो, इसी से उनकी मौत हुई उनका नाम हरि सिंह था हमारे गाँव के पास ही बदाहू नाम का एक गाँव है वहाँ रहने वाले थे तो। तो जीवन जीवन की दृष्टि से भी यह असंगत है अच्छा लोगों का विश्वास तो बनाए रखना चाहिए अगर आप जिस व्यापार में काम करते हैं जिस दुकान में काम करते हैं ऑफिस में काम करते हैं अगर आप बिल्कुल अपने को अपने मन पर छोड़ दें कि जो मन जब कहेगा तभी कोई करेंगे तो ऑफिस में आपका कोई विश्वास करेगा व्यापार में आपका कोई विश्वास करेगा तो मन को जब एक मर्यादा के अनुसार चलते हैं चलाते हैं तभी वो विश्वसनीय होता है और मर्यादा के अनुसार चलाने के लिए कहीं रोक जरूर लगानी पड़ेगी बिना रोक लगाए है तो ना? नो अराजकवाद जिसकी कल्पना साम्यवादियों ने की है वो उनका सिद्धांत है उनका व्यवहार नहीं है आपको ये भी मालूम होना चाहिए है ना? कि जो बहुत ऊंचा सिद्धांत होता है उसको परिस्थिति के अनुसार लचीला होना पड़ता है होगा साम्यवादी और दोस्ती करेगा लीगी से तो जिसे केरल में करते हैं एक आपको इस जैसे बच्चे को फुसलाते हैं न वैसे लाले चित्त बालकम जो वासिष्ठ में ये श्लोक आया कि ये चित्त भी एक बच्चा है और इसको दुलार दुलार के है ना इसको तो प्यार करो हैं ये जब प्यार करने के लिए व्याकुल हो तो पीठ पर थापी देके इसको सुलाओ मन को बिल्कुल उसके ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता उपाय न निगृहणीयात ये उपाय है उपाय क्या है उपाय माने लक्ष्य के निकट ले जाने वाला साधन आय माने लक्ष्य हो आमदनी जिसको आप पाना चाहते हैं उसको आय बोलते हैं है ना? और उपाय माने जो बिल्कुल आपके लक्ष्य के निकट पहुंचाए दे सभापति के पास उपसभापति मंत्री के पास उपमंत्री राम के पास उपराम राम के पास उपराम उपरामता से मनुष्य राम के पास तो ये आय के पास उपाय उपाय क्या है देखो चार उपाय बिल्कुल स्पष्ट कल तो मैंने कई अभ्यास सुनाए थे ना आपको बाधा प्रक्रिया का अभ्यास एक लय प्रक्रिया का अभ्यास दूसरा साक्षी प्रक्रिया का अभ्यास तीसरा है ना और अपने को दृष्टा मानने वाली प्रक्रिया जो है ना साक्षी की अपेक्षा कुछ विलक्षण हो है ना और लय और दृष्टापना दोनों का एक साथ ये सब अलग अलग प्रक्रिया है वेदांत में जैसा चित्त का मानता हैं उपाय माने वेदांत में चार उपाय मानते हैं एक तो अध्यात्म विद्या का अधिगम गिना देते पहले, दूसरे सत्संग हैं, तीसरे वासनाओं का संकोच और चौथे प्राणायाम ये क्रम से हीन है वो अध्यात्म विद्या एक नंबर अध्यात्म विद्या का अधिगम ये तो जैसे कोई डॉक्टर दवा तो देता हो लेकिन शरीर की रचना उसको ना मालूम हो है।, है ना तो क्या दवा देगा तो ये आंख की रचना कैसे कान की रचना कैसे नाक की रचना कैसे मन की रचना कैसे ये शरीर के भीतर जो काम करने वाली हमारी कर्म प्रक्रिया और ज्ञानप प्रक्रिया है ना कर्म प्रक्रिया ज्ञान प्रक्रिया और हमको आनंद कैसे आता है वो भी ज्ञान प्रक्रिया के अंतर्गत है तो इन तीनों को ठीक ठीक समझ लेने से ये मन नाम का जो भूत है ना ये खोज करने पर भीतर मिलता नहीं है अध्यात्म विद्या अधिगम ये मन ना लाल है न पीला न काला न एक बित्ते का न एक हाथ का न एक गज का भला हाँ न एक छटाक का न एक शेर का न इसमें लंबाई है न चौड़ाई है न उम्र है न आकार है न वजन है तो जब ये मन के अत्यंता भाव को जानोगे तो ज्ञान मात्र से ज्ञात जो मन का अत्यंता भाव है वो मन को शांत कर देगा मन है ही नहीं बोले आवे प्रक्रिया तो सत्संग करो धीरे धीरे समझ में आ जाएगी बात तीसरे ये देखो वासनाएं दौड़ाते हैं तो जैसे इस जन्म में वासनाएं इधर से उधर भटकाती हैं वो इसे मरने के बाद भी कटकाते हैं तो वासना को एक दायरे में ले आओ एक सीमा में ले आओ तो ये वासना संपदित आ गए और फिर प्राणस्पंद निरोधन तो प्राणस्पंद निरोधन की कितनी जुक्ति है केवल आंख की पुतली स्थिर कर दो बस आंख खुली रहे चाहे बंद रहे पर पुतली नहीं ले सीखना जरा पड़ता है ना श्वास को स्थिर कर दो ये आंख की पुतली रुकने से भी मन प्राण ही रुकता है क्योंकि वो प्राण ही तो चलाता है ना पुतली को इधर से उधर उधर से उधर बाएं बाए तो पुतली रोकने से श्वास ही रुकती है अच्छा जीव को रोक दो बिल्कुल ना ऊपर ना नीचे दांत भी एक दूसरे को न छुएं जीभ भी ऊपर नीचे न छुए ये श्वास बंद ये भी प्राण का ही निरोध है वो क्योंकि जिह्वा की नोक पर मन जाके फेंक गया और दोनों अंगूठों के अंगूठे को दबाओ स्थिर हो जाए है तो न ये भी प्राणस्पंद निरोध की ही एक प्रक्रिया है तो शरीर को स्थिर कर दो आसन बांध दो दृष्टिस्थिराय से बिना वक्ष्यम प्राणास्थिराय से बिना अवरोधम वृत्ति स्थिराय से बिनावलंबम बिना लक्ष्य के दृष्टि स्थिर हो बिना रो के प्राण स्थिर हो बिना अवलंब के वृत्ति स्थिर हो सय योगी सगुरु सपूज्य तो उपाय यार इसके लिए उपाय करना पड़ता है थोड़ा चारा दो बोले भाई कहा जाता है क्या गंध सुखने के लिए जाते हैं बिला, चमेली के बगीचे में जाते हैं बोले देख देख कृष्ण के श्री अंग से वो गंदा रही है यही मिल जाता है ये उपाय है सर्वरसा सर्वगंधा सर्व कामा कहा जा रहा है खाने के लिए देख, क्या स्वाद मिल रहा है श्री कृष्ण में ये ज्ञानात्मक ही है सारा का सारा ये नहीं समझना कि स्वाद इत्र में से आता है कि स्वाद भोजन में से आता है अगर अपने मनी राम दूसरी जगह होए मनी राम दूसरी जगह होए तो गंध का पता ही नहीं चलता क्या गंध आया क्या गया क्या मालूम पड़े क्या खाया क्या नहीं खाया किसी दिन पूरा भोजन कर लो और मन दूसरी जगह होए तो पता ही नहीं चले अन्यत्र मना अभूबम ना अन्यत्र मना नभूबम नापस्तम ये उपाय करना तो उपाय करना तो उपाय में देखो कि तुम्हारा मन क्या विषय भोगती की जाता है ढोंग नहीं चलता है इस मार्ग में बोला ये ढोंग धन बनाना स्वांग रचना चाहते तो सब कुछ है और कहते हमको कुछ नहीं चाहिए एक हमारे मित्र थे बड़े अच्छे पहुंचे हुए थे वो तो गृहस्थ तो थे भोजन कराते थे तो पहली बार की बात है जब हम एक एकाएक उनके यहाँ पहुंच गए साधु होने के बाद साधु होने के पहले का तो परिचय था पर करपात्री जी महाराज के दिल्ली वाले यज्ञ में गए थे तो वहां की विधि भोजन वाली जो है ना वो कुछ ठीक नहीं बैठी अपने अनुकूल नहीं पड़ी दं, दंड भी में तो उनके यहां पहुंच गया तो वो भोजन कराने लगे तो हमने कहा आप नहीं चाहिए बोले कि देखो एक बार मना करने पर हम दोबारा नहीं देंगे बोला अगर खाने का मन है तो ले लो <laughs> और न मन हो तो एक बार मना कर दो हमारा नियम है कि हम दोबारा किसी को नहीं पूछते तो, क्योंकि हम जबरदस्ती किसी को खिलाना नहीं चाहते कि वो अपने पेट को नुकसान पहुंचा के खाए है तो, ना हम मन खराब करना चाहते ना पेट खराब करना चाहते है तो, ना खाने का मन हो तो ढोंग मत करो कि हमको नहीं चाहिए तो, <laughs> साफ ही साफ बात कर लो तो कई बार जब लोग मन जब बोलते हैं ना कि हमको कुछ नहीं चाहिए तो उसका मतलब होता है कि हमको सब कुछ चाहिए हाँ हाँ तो यदि मन में है ना मन तुम्हारा क्षिप्त होए, क्षिप्त होए माने फेंका हुआ होए, है।, है ना जब तुम हो खड़े यहां और तुम्हारा मन गया दही बड़े में तो मन का क्या हुआ मन क्षिप्त हो गया माने कलेजे में से निकल के वो चला गया पट्टा बड़े में फेंका गया ना इसको क्षिप्त बोलेंगे अब एक बार दही बड़े में गया कि नमकीन खटाई और मिर्च की चीज खाएं और फिर एक बार गुलाब जामुन में गया है ना तो ये क्या हुआ कब विविध में क्षिप्त हो गया है तो ना एक बार मिठाई में गया और एक बार दही बड़े में गया परस्पर विरूद्व मिठाई और नमकीन है तो ना पर दोनों स्वाद हैं तो परस्पर विपरीत में विविध में ना? ना है ना और विरुद्ध में हो तो कैसे करना का इसको उपाय से रोकना उपाय भी कई तरह के होते हैं कई तो समझाना बुझाना कि अरे वो मेरे प्यारे मन देख सब सुख को सुख बनाने वाला अपना आत्मा है परमात्मा का स्वरूप सच्चदानंद गण तुमको जहां रह रहे हो अपने घर का सुख तो सुख नहीं मालूम पड़ता ये बाहर सुख लेने जा रहे हो जिस सुख की कल्पना मन करे उससे भी बढ़िया सुख ही तो कर दो मत दंदा मत मारो ना दंदा मत मारो अगर वो चांदी चाहता है तो उसको सोना दो सोना चाहता है तो हीरा दो है ना? बढ़िया से बढ़िया बढ़िया से बढ़िया उत्तम सुख जो है वो उसको दो तो उत्तम सुख कौन है जिसमें मेहनत न करनी पड़े भीतर ही मिल जाए हो अपने घर में होए देखो घर में मिल गई चीज पराधीन न होना पड़े है ना पराधीन न होना पड़े इंतजार न करनी पड़े कहीं जाना न पड़े श्रम न करना पड़े पराधीन न होना पड़े इंतजार न करना पड़े कहीं जाना न पड़े है ना और जड़ में से हो है ना निकाल निकाल पहले कुआं खोदो तब पानी पी जड़ में से अन्य में नहीं अपने ही हो तो क्या बढ़िया है? है ना हमेशा रहे जानने मात्र से मिले है ना श्रम साध्य न हो ना? बिल्कुल अपना स्वरूप ऐसा क्या है वो मन के बाहर नहीं है वो मन के भीतर है ये मन के भीतर बसता है वो इसका नाम आत्मा है आत्मा है। समझाओ उसको भीतर का सुख दिखाओ उसको है ना अच्छा उपाय करो उपाय उपाय भी मन के हैं हो मन को बस्म करने के उपाय हैं अच्छा बोले अच्छा सो जाए बोले देखो यद्यपि सोते समय मनुष्य को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता परंतु सोने की स्थिति अज्ञान रूप है ये तो मानते हो सुप्रसन्नम आयास वर्जितमअपी लय सुसुप्त निगृहणीयास यद्यपि सुषुप्ति काल में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता कई लोगों को भ्रम होता है तो ये तो हम बताते हैं हमारे एक साथी थे साथी इसलिए कि क्यों तो बहुत बड़े लेकिन श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पास वो भी सत्संग करते थे हम भी सत्संग करते इसलिए साथी बोलते हैं वो इससे बड़े थे तो जब सत्संग होने लगता तो पेट उनका मुझसे भी बड़ा था वो है ना? तो वो ऐसे करके सो जाते, ऐसे, ऐसे जमाते हाथ दोनों पेट पर जमा के और ऐसे करके सो जाते। सत्संग में बीच ही तो घर घर नाक बोलने लगते तो बाबा कहते गणेश क्या करते हो अच्छा बाबा जरा समाधि लग गई तो ये सुसुप्ति का नाम समाधि नहीं होता है ना? मन के ठप हो जाने का या लय हो जाने का नाम समाधि नहीं है है ना? सुसुप्ति तो एक वृत्ति है और वो निरुद्ध होनी चाहिए अब अब निरोध की बात आपको बताते हैं निरुद्ध का अर्थ ये नहीं है कि बेकाबू हो गए हम जब चाहें जब नींद आवे और जब चाहें जब टूट जाए इतना काबू अपनी नींद पर होना चाहिए आ, हम बचपन में नींद पर हमारा काबू था हो काबू करके फिर छोड़ दिया हमको ठीक याद है हमने एक बार बिल्कपुरम स्टेशन पर पांडिचेरी तो रात को कहीं या तो तिरुवन्ना मल्ल रमण महर्षि के हाँ जाने के लिए वहीं से दोनों गाड़ी जाते हैं उधर उधर अरविंद आश्रम में उधर रमण आश्रम में तो स्टेशन पर थे तो सो गए तो हमने कहा हमारी नींद दो बज के तीन मिनट पर खुलनी चाहिए तीन मिनट और जोड़ा जान बोझ के तो तीन ही मिनट पर नींद खुली ना दो पर ना चार पर बोले कब सब दूध पिया कहा सो जाना बस मोटर में चलते चलते कई बार हमने परीक्षा देकर दिखाई हो पंडित सुंदरलाल जी ये जेके वालों की मां जी पदम की माँ जी बोलो तो देखो हम पांच मिनट के विशक्ष हो जा रहे हैं आ गई नहीं ये वृत्ति जितनी है ना ये ना आवे ये जरूरी नहीं है आवे परंतु अपने काबू में रहें जो वृत्ति हमको काबू में करती है वो तो हमको पराधीन बनाती है ना वो हमको इष्ट नहीं है जो वृत्ति हमारे काबू में रहती है वो हमारी प्रिय वृत्ति है तो प्रमाण है न विपर्य